उससे, है। उससे या ज्ञात होता है कि व्यापार रहित या क्रिया रहित वस्तु में या क्रिया रहित में जो कर्तृत्व व्यवहार है वह गौड़ है, है नस्मा दिखी योग्य थे उससे यह ज्ञात होता है किससे जो पूर्व में बताया गया ना जो में वर्णन किया गया उससे यह ज्ञात होता है कि किया वस्तु में या, या कर्तित्व उपचार जो कर्तृत्व व्यवहार है वह गौड़ है अब भी ध्यान देंगे तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहता था पूर्व पक्षी की जैसे राजा का कर्तव्य तो कहा था मुख्य कर्तृत्व कहा था ना योद्धाओं के युद्ध करने पर क्या होता है कि वो योद्धा युद्ध के कर्ता होते हैं और राजा की सन्निधि मात्र से वो युद्ध करते हैं इसलिए राजा का मुख्य कर्तव्य माना जाता है वैसे ही मुख्य कर्तव्य तो किसका मानना चाहिए आत्मा का यही कहा था ना लगाएंगे तो यहाँ पर सिद्धांति कहता है ये संभव होता यदि उसका स्व व्यापार राजा का न होता स्व व्यापार का अर्थ तो है अपने कार्य का करना यदि अपने कार्य का करना रूप राजा का सेनापति का यजमान का न होता तो आपकी बात सत्य हो जाती लेकिन इन, इनका स्व रूप कर्तृत्व तो, तो होता है ना राजा क्या करता है की स्वयं भी जो है वो अस्त्र का चालन अस्त्र चलाता है, है और उनको आदेश देता है वो वेतन दि देता है तो स, तो व्यापार रूप कर्तव्य तो राजा का है सेनापति का है और ऋत्यु भी क्या करता है कि प्रधान अवती का त्याग करता है तो मतलब केवल संधि मात्र से इनका मुख्य कर्तृत्व माना गया है तो वही बताते हैं यदि राजमानी राज नाम आदि से सेनापति लेंगे यदि राजा यजमान आदि का रूप स्व्यापार नहीं होता यदि राजा और यजमान आदि का स्व्यापार रूप मुख्य कर्ित उपलब्ध नहीं होता तो संधि मात्र से भी मुख्य कर्तव की कल्पना की जाती संा और यजमान आदि के मुख्य की कल्पना की जाती यथा जैसे लोहे ब्राह्मणे जैसे लो जैसे लोहे को आकर्षित करने के कारण चुम्बक का मुख्य कर्तव्य तो आकर्षित करने के कारण चुम्बक का मुख्य कुछ नहीं करता है कौन चुंबक और उसके संदिधि से वो क्या है उसका आकर्षण हो जाता है? है तो ऐसा ये राजा आदि है क्या नहीं।, नहीं अच्छा तथा उसी प्रकार से राजा और यजमान आदि का तथा राजमान आदि नाम सो न उपलब्ध उस प्रकार राजा तथा यजमान आदि का अपना अपना कार्य अपनी क्रिया उपलब्ध नहीं होती है न ऐसा नहीं है लगी बात उस प्रकार राजा तथा यजमान आदि का अपना व्यापार या अपना कार्य उपलब्ध नहीं होता है ऐसा है क्या तो न ऐसा नहीं है तस्मत इस कारण से सनिधि मात्र होने पर भी इनका का कर्तित्व तो गौड़ ही है किनका राजा यजमान आदि का सन... अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं आत्मा का किसका आत्मा का मतलब राजा और यजमान का मुख्य कर्तित्व तो क्यों माना गया क्योंकि वहां पर क्या है स्व है ना तो उस कारण से जो है ना सन्निधि माप होने पर भी आत्मा का कर्तृत्व तो गौड़ ही है आत्मा का कर्तृत्व तो क्या है गौड़ ही है अच्छा राजमान आदि की तरह आत्मा का मुख्य कर्तित्व नहीं है बल्कि कैसा है गौड़ कर्तित्व तो है कर्म के फल का संबंध भी गौड़ा तथा सती और आत्मा का गौड़ होने पर आत्मा के साथ कर्म फल का संबंध भी गौड़ ही होगा कहते गौड़ेन मुख्य कार्य में न निर्वर्तित गौड़ के द्वारा गौड़कर्ता के द्वारा मुख्य कार्य गौड़कर्ता के द्वारा मुख्य कार्य संपन्न नहीं होता है जैसे ध्यान देना गौड़ सिंह है जो देवदत्त है उसके द्वारा मुख्य कार्य का अर्थ मुख्य सिंह का कार्य होगा जो गौड़ सिंह देवदत्त है उसके द्वारा मुख्य कार्य अर्थात मुख्य सिंह का कार्य होगा तो वही कहते हैं गौड़ के द्वारा मुख्य का कार्य नहीं किया जाता है तो गौड़ कौन है देयादी गौड़ कौन है देयादी तो गौड़ के द्वारा ये पूर्व पक्षी के शब्दों में ही सिद्धांति ने दिया वो गौड़ आत्मा कह रहा था ना तो आत्मा तो नहीं है लेकिन गौड़ शब्द का प्रयोग जो कर दिया है सिद्धांती ने किसके पूर्व पक्षी के अनुसार ही कर दिया है और गौड़ के द्वारा मुख्य का कार्य नहीं किया जाता है उस कारण से या असद ही कहा जाता है उस कारण या अनुचित ही कहा जाता है कि देयादि के व्यापार से या दे क्रियाओं से क्रिया रहित आत्मा करता और भोक्ता हो जाता है कि दे के व्यापार से या दे के दे के कार्य करने से दे आदि के कार्य करने से क्रिया रहित आत्मा कर्ता और भोक्ता हो जाता है तो गौड़ के द्वारा मुख्य का कार्य नहीं किया जाता है तो गौड़ जो हैं इसके द्वारा मुख्य आत्मा का कार्य किया जाता है क्या तो जब इसके द्वारा मुख्य आत्मा का कार्य नहीं किया जाता है तो दे आदि के व्यापार से व्यापार रहित आत्मा को करता भोक्ता माना जा सकता है क्या नहीं क्योंकि गौड़ के कार्य से मुख्य का कार्य नहीं होता है ध्यान देंगे थोड़ा अभी यदि कोई ऐसा सोचे कि राजा और यजमान की तरह तो आत्मा नहीं है क्योंकि राजा सेनापति और यजमान इनमें स्व व्यापार रूप कर्तित्व है इसलिए क्या है कि स्व रूप कर्तव्य के कारण इनका मुख्य कर्तित्व माना जाता है है? ठीक है माना जाता है ना? तो वैसे ही संदि मात्र से किसका मुख्य कर्तित्व आत्मा का तो सिद्धांति ने दोनों स्थलों में भेद दिखा दिया की आत्मा तो कुछ करता नहीं है आत्मा का कोई व्यापार नहीं है उनका व्यापार है तो राजा या यजमान का मुख्य कर्तृत्व माना जाएगा और आत्मा का नहीं माना जायेगा मुख्य कर्तित्व नहीं माना जाएगा गौड़ कर्तृत्व माना जाएगा मतलब आरोपित कर्तृत्व माना जायेगा गौड़ का क्या थे आरोपित कर्तव माना जाएगा अब यदि कोई कहना चाहे चलो लेकिन ये जो इसका भ्रामक का उदाहरण दिया था ना चुम्बक का चुंबक स्वयं तो नहीं कुछ नहीं करता है लेकिन सन्निधि मात्र से उसको सन्निधि मात्र से लोहे का आकर्षण हो जाता है चुंबक स्वयं कुछ नहीं करता है पर सन्निधि मात्र से लोहे को खींच लेता है लोहे को चलाता है तो इसलिए चुंबक का मुख्य कर्तृत्व आया था न कहा न तो उसी तरीके से आत्मा कुछ नहीं करता है पर दे आदि के संविधान होने पर दे आदि की प्रवृत्ति को करता है या आत्मा का संविधान होने से दे आदि निप्रिया हो जाती है इसलिए आत्मा का मुख्य कर्तित्व मानना चाहिए चुम्बक की तरह ये बात तो आ गई ना तो सिद्धांति की तरफ से ऐसा समझ लेना की सिद्धांति सिद्धांति की तरफ से ऐसा समझेंगे कि दे आदि का दे आदि की क्रियाए आदि के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को आत्मा में आरोपित करके उसे कर्ता कहा जा रहा है दे आदि की क्रियाओं को आत्मा में आरोपित करके आत्मा को करता कहा जा रहा है लेकिन यहाँ लोहे में वैसी कोई क्रिया है जिसको कि आरोपित करके चुम्बक का कर्तृत्व कहा जाए तो इन दोनों स्थलों में भीड़ है दोनों स्थलों में भीड़ है इसलिए यहाँ पर भ्रामक दृष्टान्त से चुम्बक दृष्टान्त से भी आत्मा का मुख्य कर्तित्व नहीं हो सकता है बताए समझ में भाई राजा यजमान में तो हो गया कर्तृत्व है इसलिए उनका मुख्य कर्तृत्व है आत्मा का मुख्य कर्तृत्व नहीं है गौड़ कर्तित्व है पर कोई यदि जो दृष्टान्त दिया था ना भ्रामक का उसके अनुसार भी आत्मा का मुख्य कर्तित्व नहीं है क्योंकि देह इंद्र की जो क्रियाएं हैं उनका आत्मा में आरोप करके और आरो... उसका कर्तित्व तो आत्मा का कहा जाता है और वहाँ पर जो है लह में कोई विक्रिया नहीं है इसलिए दृष्टान्त विषम है तो मुख्य कर्तित्व चुम्बक तो शुंबत का मुख्य कर्तित्व तो तो सिद्धांत पूर्व पक्षी ने कहा था तो सिद्धांत रहता वहाँ मुख्य कर्तव्य भले बना रहे आत्मा का नहीं हो सकता है है। जी? राजा जी हाँ हा। तो का स्व्यापार नहीं चुम्बक का घट सकता है चुंबक का मुख्य जो पूर्व पक्षी ने कहा था तो सिद्धांति ने मान लिया लेकिन आत्मा में उस तरह मुख्य कर्तृत्व नहीं होगा चुम्बक में मतलब ये था ना चुम्बक ने वैसे देखो चुम्बक तो कोई प्रेरणा नहीं करता है लेकिन फिर भी संधि मात्र से आकर्षित तो करता है संधि से चलाता तो नहीं इसलिए मुख्य इसलिए उसका मुख्य कर्तृत्व क्यों कह दिया मुख्य कर्तवि मात्र से लोहा चलता है इसलिए कह दिया ना तो यदि कोई कहना चाहे तब तो फिर इस तरह से आत्मा का भी मुख्य कर्तव्य मान लेना चाहिए क्योंकि संधि मत से दे आदि क्रिया हो तो उसके परिहार के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ दृष्टांत विषम है क्योंकि दे आदि की क्रियाओं का आत्मा में आरोप करके आत्मा का कर्तृत्व कहा जाता है और वहाँ पर लोहे की क्रिया का आरोप नहीं हो सकता चुम्बक में लोहे की क्रिया का आरोप चुम्बक में नहीं।, नहीं।, नहीं हो सकता है इसलिए क्या है कि सुन्नत के समान आत्मा का मुख्य कर्तित्व नहीं कहा जा सकता है आत्मा का गौड़ कर्तृत्व ही होगा आरोपित ही होगा बस इस तरह भी समझा समझना की अच्छा आगे देखेंगे क्षमता समझे हाँ ये आया तो अब देखेंगे तू भ्रांति निमित्तम सर्वम उप किंतु भ्रांति के कारण सब कुछ संभव होता है भ्रांति के कारण सब कुछ संभव होता है ये संसार जो है ना ये भ्रांति मूलक है ऐसा इन्होंने बताया भाष्टाचार ने मात्र से कोई क्रिया हो रही हो तो से मात्र से क्रिया हो रही हो लेकिन क्रिया किसकी दे कर रहे हैं तो दे आदि की क्रियाओं का आत्मा में आरोप कर रहे हैं ये मतलब हुआ वो मुख्य कर्तव्य नहीं होगा कौन आत्मा का नहीं भास्कर कहते हैं की वहाँ आरोप नहीं यहाँ पर मतलब उस विषय का स्पष्टीकरण किया नहीं मैंने भाषार प्रकाश व्याख्या में जो था उसको लेकर बताया भास्कार प्रकाश व्याख्या में ये कहा गया देह आदि की क्रियाओं का आत्मा में आरोप करके आत्मा का कर्तित्व कहा जाता है तो आरोप कर दे क्रियाओं का आत्मा में आरोप करके जो कर्तृत्व कहा जाता है वो आरोपित कर्तव हो ही होगा गौड़ ही होगा मुख्य नहीं होगा इसलिए क्या है वो दृष्टान दृष्टान्त कैसा है विषम है ये कह दिया किस क्यों कह दिया क्यूँकी पूर्व पक्षी ने भ्रामक के कर्तृत्व को क्या कह दिया था मुख्य हालांकि सिद्धांत के प्रतिपादन में यदि भ्रामक के कर्तृत्व को भी गौड़ मान लिया जाए तो कोई हानि नहीं है कोई हानि नहीं है वो तो पूर्व पक्षी ने मुख्य कहा था इसलिए भास्चार्य प्रकाश व्याख्या कर ने कहा की वहां मुक्त बना रहे यहाँ मुख नहीं हो सकता सिद्धांत के दृष्टि से यदि वहां कर दो तो भी कोई दुख नहीं है। चलिए आज ये ध्यान देंगे किन्तु भ्रांति के कारण सब कुछ संभव होता है यही है की माया के होने पर सब सम्भव होता है कोई उत्तर न हो तो क्या कहते हैं माया सर्वसंभवा माया के होने पर सब कुछ संभव होता है बहुत लोग आक्षेप करते हैं तब तो क्या ज्ञान होने पर भी अज्ञान दिखाए माया मुक्त होने पर भी बंधन दिखाएगा हाँ मुख्य देखो इस दृष्टि से ही तो पूर्व पक्षी ने मुख्य कहा था अब सिद्धांत इस दृष्टि से ही पूर्व पक्षी ने क्या कहा था उसका भ्रामक का मुख्य कर्तव्य कहा था लोहे में तो ऐसा कुछ नहीं आएगा अब लेकिन जब देह में मुख्य कर्तृत्व माना जाता है तो चुम्बक का भी ऐसा उसमें लोहे का भी ऐसा स्वभाव माना जा सकता है उसकी संधि से चलता है वैसा मानने में कोई बाधा नहीं है और न ही कोई सिद्धांत भी हानि है चलेंगे किन्तु क्रांति के कारण सब कुछ संभव होता है जैसे यथा स्वप्ने या जैसे स्वप्न में और माया में स्वप्न में क्या होता है व्यक्ति अपने कमरे में सो रहा छोटे से कमरे में और तो लगता है की बहुत बड़े उद्यान में घूम रहे हैं बहुत बड़े नगर में घूम रहे हैं रेलगाड़ी आ रही है सब आ रही है तो सब कुछ हो जाता है ना संभव तो भ्रांति के कारण सब कुछ संभव हो जाता है भ्रांति दोष यहाँ पर क्या है निद्रा दोष है क्या है निद्रा मतलब ही यहां पर दोष है है ना निद्रा दोष है ना मतलब क्या प्रकार निद्रा को सुसुप्त कहते हैं अल्प निद्रा से स्वप्न होता है तो यहाँ पर जैसे स्वप्न में यथा स्वप्न सर्वोमुपद्ध जैसे स्वप्न में सब कुछ संभव होता है लघु और प्रकोष्ठ में सोने पर भी बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं को देखता है हाथी आगे वो गाड़ी आ गई सब आ गया तो क्या है कि निद्रा दोष के कारण सब संभव होता है मायाम माया का यहाँ पर अर्थ है इंद्रजाल की इंद्रजाल के होने पर सब कुछ संभव होता है बहुत बहुत विचित्र से दिखाई देते हैं ना तो यहाँ भी क्या है कि वो दृष्टि को जो है वो वैसा कर देता है हाँ तो यहाँ भी दोष है स्वप्न स्वप्न दोष है ना सभी तो वैसा दिखाई देता है ये जैसे स्वप्न और माया में सब संभव होता है एवं करते इसी प्रकार एवं का क्या अर्थ है इसी प्रकार भ्रांति के कारण सब कुछ संभव हो जाता है आगे ध्यान देंगे एवं पाठ है उसमें इसमें है कलाश में भ्रांति निमित्त सर्व उपदत है यथा स्वप्न मायाम क्या एवं है ना यथा स्वप्ने क्या मायाम एवं सर्वत्र समझ लेना इसी प्रकार सर्वत्र भ्रांति के कारण सब सम्भव होता है एवं सर्वत्र भ्रांति निमित्तम सर्व देते ऐसा कर लेना अब देखेंगे तो भ्रांति के कारण संभव होता है भ्रांति के कारण सब संभव होता है इसको युक्ति से बताते हैं की ध्यान देना देहात्म बुद्धि क्या है भ्रांति है देहात्म बुद्धि क्या है और इस भ्रांति के कारण क्या है की संसार रूप भ्रम संभव होता है एवं है ना अर्थ एवं कर्ज कर लेना कि देहात्म बुद्धि रूप भ्रांति के कारण संसार रूप भ्रम संभव होता है या इसी प्रकार सब कुछ संभव होता यही मतलब हुआ अब ध्यान देंगे सुसुक्ति में मूर्छा में मृत्यु में और समाधि में देहात्म बुद्धि रहती है इसलिए उस समय क्या है कि कर्तृत भोपृस्वरूप अनर्थ की उपलब्धि नहीं होती है जब जब देहात्म बुद्धि है तब कर भोपृत की उपलब्धि है जब देहात्म बुद्धि नहीं है तब कर भोपृत्व की उपलब्धि नहीं है क्या देहा क्या देहादि आत्म प्रत्यय है ना दे आदि में आत्मबुद्धि उनकी लगाइए भ्रांति भ्रांति संतान करता है भ्रांति प्रवाह भ्रांति की परंपरा अब एक बार भ्रांति हुई फिर दूसरी बार तीसरी बार भ्रांति को लगातार चलती होती रहती है ना कि दे आदि में आत्मबुद्धि रूप भ्रांति परम्परा का विच्छेद होने पर आत्मबुद्धि रूप जो का प्रवाह चल रहा है ना भ्रांति ज्ञान के प्रवाह का अभाव होने पर कब अभाव होता है में रहती है, में रहती है समाधि में रहती है आदि लेना मूर्छा और मृत्यु इनमें नहीं रहती है देहात्म बुद्धि मतलब वृत्ति नहीं रहती है ना अच्छा वृत्ति नहीं रहती है मतलब हुआ। संस्कार रूप से रहना अलग बात है लेकिन ये वृत्ति तो नहीं है कि दे आदि में आत्मबुद्धि क्या है दे आदि में आत्मबुद्धि रूप भ्रांति ज्ञान का प्रवाह का विच्छेद होने पर तथा समाधि आदि में कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप अनर्थ उपलब्ध नहीं होता है तो कब उपलब्ध होता है जब ये क्या है देह आत्मबुद्धि रूप भ्रांति होती है तो भ्रांति के कारण ही सब कुछ उपलब्ध होता है सभी अनर्थ उपलब्ध होते हैं और भ्रांति नहीं है कुछ भी नहीं है संसार नहीं है ऐसा तस्मात् अर्थ ये होगा लिख लो भ्रांति सारे भ्रांति सत्सार्वा भ्रांति संसार, संसार, संसार तो संसाराभा तदभावे संसाराभावात। क्या क्या भ्रांति सत्वे संसार सत्वात और तद संसाराभावात। संसारा है भ्रांति के होने पर कर्तिक भोक्त रूप संसार के होने से और तदभावे करते हैं भ्रांति भावे। भ्रांति के अभाव होने पर कर्तिक भोक्त रूप संसार का अभाव होने से कब जैसे दृष्टान्त लिया न सुसुक्ति आदि में लग गया तस्मात उससे इसके साथ है तस्मात सिम किसी लिखा है ना उससे या सिद्ध होता है अन्य विपरेक हो गया ना भ्रांति सत्व और भ्रांति ज्ञान के कारण ही यह संसार रूप भ्रम है।, है? है तू परमार्थाना कि तू परमार्थाना किन्तु ये वास्तविक नहीं है कौन संसार रूप भ्रम संसार रूप भ्रम वास्तविक नहीं है इसलिए सम्यक ज्ञान से संसार रूप भ्रम की अत्यंत प्रति होती है सम्यक दर्शनार्थ इसलिए सम्यक ज्ञान से ही सम्यक ज्ञान ज्या से, से ही संसार रूप भ्रम की अत्यंत प्रति होती है इसी सिद्धमस्मात सिस्मात ये लिखाया है ना अच्छा जी अब देखेंगे संपूर्ण गीता अश्विन अध्याय अश्विन अष्टादशा अध्याय इस अष्टादश अध्याय में संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंधान करके संपूर्ण रूप से इस है। इस में संपूर्ण करके क्या श्लोक में अंतिम श्लोक कौन सब धर्मांत परिजय है, है और इस अंतिम श्लोक में विशेष रूप से शास्त्र के अर्थ की दृढ़ता करने के लिए संक्षिप्त उपसंधार करके क्या ई अंत्य और यहाँ पर अंत्य और अंतिम इस श्लोक में कौन सर हाँ और अंत में इस श्लोक में विशेष रूप से शास्त्र के अर्थ की दृढ़ता करने के लिए शास्त्र के अर्थ को दृढ़ करने के लिए संक्षेप से उपसंहार करके तो यहाँ पर संक्षेप से जो उपस यहाँ पर और अच्छा ठीक है मतलब पहले जो है ना उपसंघार किया सामान्य रूप से संपूर्ण इसमें अष्टादश अध्याय में और विशेष रूप से किया है अंतिम श्लोक में ये मतलब है और यहाँ पर अंत में शास्त्र के अर्थ की गीता शास्त्र के अर्थ के को दृढ़ करने के लिए विशेष रूप से संक्षेपता उपसंघार करके विशेष रूप से हाँ योग संक्षेपता उपसंघार है विशेष रूप से है उपसंघार करके अर्थ इधानी अब अश्विन अध्याय बोला है ना इस अध्याय में संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंघार हो गया संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ स्टार रूप से आ गया इस अध्याय में आ गया और गीता शास्त्र का उपदेश वहाँ समाप्त हुआ ये मतलब था वहां पर चलिए और यहाँ पर अंत में शास्त्र के अर्थ को दृढ़ करने के लिए विशेष रूप से संक्षेप से उपसंहार करके अब शास्त्र संप्रदाय की विधि को कहते हैं किसे कहते हैं शास्त्र संप्रदाय की विधि को कहते हैं इसका मतलब शास्त्रोपदेश की विधि को कहते हैं किस विधि को शास्त्रोपदेश की विधि को कहते हैं उसको थोड़ा लिख लीजिए शास्त्र संप्रदाय विधि को लिखेंगे लिखिए शास्त्र ऐसा लिखना पूर्व पूर्वज से पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व प्रति प्रति पूर्वगुरो इति शिष्य प्रति शास्त्र से उपदेश संप्रदाय शास्त्र संप्रदाय अच्छा अभी देखिए इस और थोड़ा लिख रहा हूँ फिर एक साथ बता देंगे सम्यक् सम्यक् सम्यक् सम्यक् इदम् इदम् इदम् इति संप्रदायः उपदेशः गुरु गुरुना तृतीय वचना गुरुना संप्रदाय संप्रदाय उपरे तधि विधानम् लिखा तो लगाइए जो लिखा है आपने शास्त्र संप्रदाय को समझा रहे हैं पूर पूर्व से गुरु पूर्व पूर गुर पूर पूर गुर पूर पूर्व पूर में होने वाले पूर्व पूर्व में होने वाले गुरुजनों का है ना पूर्व पूर्व से ना मतलब पूर्व काल में होने वाले गुरुजनों का उत्तरोत्तम शिष्य प्रति पूर्व में क्या होंगे गुरु उत्तर में क्या होगा शिष्य हाँ तो पूर्व पूर्व में होने वाले गुरुजनों का उत्तरोत्तर शिष्य के प्रति किया जाने वाला शास्त्र का उपदेश उत्तरोत्तर शिष्य के प्रति किया जाने वाला शास्त्र शान्थ का उपदेश यह शास्त्र का संप्रदाय कहा जाता है तो शास्त्र संप्रदाय का क्या हुआ शास्त्र का उपदेश लग गई गुरु के द्वारा नहीं पूर्व -पूर गुरु का उपदेश किसका नहीं किसके द्वारा किया गया गुरु के द्वारा ऐसा लगाना पूर्व पूर्व गुरु के द्वारा किया गया पूर्व पूर्व गुरु के द्वारा किया गया उत्तरो के प्रति शास्त्र का उपदेश लग गया mm -hmm. पूर्व पूर्व गुरु के द्वारा किया गया उत्तरोत्तर शिष्य के प्रति शास्त्र का उपदेश शास्त्र संप्रदाय कहा जाता है तो शास्त्र संप्रदाय शास्त्र का उपदेश लग गया अब संप्रदाय शब्द को समझाते हैं समय प्रदीयते समय प्रदीयते इस संप्रदाय सम्यक प्रदीयते संप्रदाय के सम्यक रूप से जो प्रदान किया जाता है सम्यक रूप से जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं संप्रदाय तो सम्यक रूप से क्या प्रदान किया जाता है उपदेश तो संप्रदाय का क्या अर्थ हो गया सम्यकते संप्रदाय सम्यक रूप से जो प्रदान किया गया उसे संप्रदाय कहते हैं सम्यक रूप से उपदेश प्रदान किया जाता जा, है उसे संप्रदाय का क्या होगा उपदेश सम्यक प्रदीयते तो प्रदीयते कस्मई प्रदीयते शिष्याय है कस्मई प्रदीयते शिष्याय को प्रदान किया जाता है और किसके द्वारा गुरु ना गुरु के द्वारा लगाएंगे शिष्य के द्वारा शिष्य के शिष्य के क्या गुरु के द्वारा शिष्य को यह सम्यक रूप से प्रदान किया जाता है गुरु के द्वारा शिष्य को या शिष्य के गुरु के द्वारा शिष्य के लिए इसे सम्यक रूप से प्रदान किया जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं संप्रदाय तो क्या प्रदान किया जाता है हाँ तो यहाँ पे संप्रदाय का क्या अर्थ उपदेश हुआ कहा न लगाएंगे करता इसके पश्चात अब या अब की विधि को कहते हैं संप्रदाय करते उपदेश शास्त्रोपदेश की विधि को कहते हैं शास्त्रोपदेश की विधि के बिना शास्त्रोपदेश करने पर कृषि होता है तो और भी उसी विधि के अनुरूप करना कल्याणकारक है देखो इदम् ते न न तपस्का नक्ताय न शुश्रूष वाच्यम न चम ये इदम् ते न नतपस्काय कदाचन नशुश्रूष न न चुश्रूष वाच्यम नम यसूय यहा अब तो ये सूयति, तो यह शास्त्रोपदे के विधान को श्री भगवान कहते हैं ते, ते कर्त है कि तेरे हित के लिए कहा गया इदम कर्थ है यह गीता शास्त्र है तेरे हित के लिए कहा गया यह गीता शास्त्र आत नाच्यम ना अभक्ता न ना वाच्यम नई अतपस्काय कदाचन न वाच्यम अभक्ताय कदाचन न वाच्यम चाहुश्रूषवे कदाचन नाच्यम लग गया ते तेरे इसके लिए गीता शास्त्र अभक्ताये अतपस्काय न वाच्यम अभक्ताय कदाचन न वाच्यम चाह अशुश्रूषवे कदाचन न वाच्यम चाह मूयतीम अभिस तस्म कदाचन न वाच्यम मिल जाएगा हाँ तेरे हित लिए कहा गया या गीता शास्त्री को नहीं जाना चाहिए को, आ, तप, होना चाहिए। जो तीन प्रकार के तप कहा दिया है ना गीता शास्त्र में तीनों प्रकार का तप होना चाहिए लोग छोटी छोटी बातों को लेकर अक्षण हो जाते हैं यहाँ भोजन नहीं अच्छा मिलता चाहे अच्छी नहीं मिलती तप हुआ तुम्हारा उसके बिना रहो तब तो तप है ये संसाधन के खा पी करके तो विषय प्राणी रहते हैं इसके बिना रह सके तप हो गया है न और जो इनके पीछे ही पड़े रहते हैं तक नहीं जीवन में उनके खाने पीने की बातों पर ध्यान रखते तो तेरे हित के लिए कहा गया या गीता शास्त्र आ को नहीं कहना चाहिए तो अभक्त को नहीं कहना चाहिए भाष्यकार ने बताया है जिसकी गुरुदेव में भक्ति नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए भक्ति यहाँ पर अभक्त को नहीं कहना चाहिए मतलब भक्ति रहित को नहीं कहना चाहिए यहाँ भक्ति रहित को व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए तो यहाँ पर भक्ति से भाषाकार भगवान कहते हैं जिसकी गुरुदेव में भक्ति नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि श्वेता स्वतरूप निषद में है यश देवे पराव। यथा तथा गुरु क्या हेते नहीं का प्रकाशन्ते नहीं एते तो कथिता प्रकाशन्ते महात्मना कि जिसकी यश दे पराभक्ति जिसकी परमात्मा में पराभक्ति और जैसी परमात्मा में भक्ति है वैसे ही किसने है गुरुदेव में भक्ति है जैसी परमात्मा में भक्ति है वैसे ही गुरुदेव में भक्ति है उस महात्मा के लिए शास्त्र में कहे गए अर्थों का प्रकाश होता है या शास्त्र में कहे गए विषय उसके लिए प्रकाशित होते हैं यदि बुद्धि को साग्रह परोक्ष समझ भी गया तो अप्रोक्ष नहीं समझ पाएगा है ना वैसे परोक्ष समझना भी मुश्किल है गुरु कृपा के बिना यदि कोई समझ भी जाए तो अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं होगा इसलिए भाष्यकार यहाँ पर अभक्ता अर्थ किया है गुरुदेव भक्ति रहता है अच्छा तो तप भी होना चाहिए भक्ति भी होना चाहिए और यहाँ पर क्या है कि जो अशुश्रूषे है न, जो ना मतलब जो शुश्रूषा न करे उसको नहीं कहना चाहिए दो इसके होते हैं शुश्रूषा को एक तो अर्थ होता है सेवा करने का स्वभाव सेवा करने का और दूसरा अर्थ होता है सुनने की इच्छा सुनने की हाँ तो जो तपस्वी भी हो और भक्ति भी रखे और गीता सुनने की इच्छा न हो उसको सुनाना चाहिए तो उसको तो भी नहीं सुनाना चाहिए गीता सुनने की इच्छा करता हूँ और क्या है की दोनों अर्थ ले लेना भाष्यकार ने पहले तो सुनने की इच्छा लिया है और बाद में ले लिया है सुसुसा वो सेवा सेवा करने का स्वभाव बाद में लिया है दोनों अर्थ ले लिया भाषाकार ने कि जिसका सेवा करने का स्वभाव न हो उसको भी नहीं कहना चाहिए की वो वहां पर तो बालू में पानी डालने जैसा गति हो जाएगा सभी अच्छा और सेवा और क्या है सुनने की इच्छा न करने वाले को कभी भी उपदेश नहीं करना चाहिए क्या यह माम अभी सु और जो मेरे प्रति असूया करता है असूया गुणेशकरणम गुणेश दोषाविष्करणम असुईया गुणों में दोष को देखने को क्या कहते हैं असुया भगवान में क्या है भगवान सर्वगुण संपन्न और फिर भी कोई दोष देखे क्या है कृष्ण क्या, क्या थे सामान्य मनुष्य हैं, वो कितने बड़े हो गए उतने बड़े ज्ञानी तो हम है। तो भी है के बराबर हमको ज्ञान हो गया है क्या समझते हो ऐसा लोग पड़ा हुआ है ऐसा कृष्ण का ज्ञान था वैसे हमारा हमारा कोई कम क्या ज्ञान इसे वेदांत पढ़कर उल्टा बुद्धि लोगों की होती है आजकल तो क्या ईश्वर से असुई करना ही हो गया ये ये भी एक असुईया करना हुआ सामान्य लोग तो करते ही हैं ही है कृष्ण तो सामान्य व्यक्ति थे बहुत उद्दंड थे बदमाश आय समाज के लोग हाँ आज समाज लोग क्या है महाभारत में प्रतिपादित श्री कृष्ण के चरित्र को प्रमाण मानते है श्रीमद भागवत का पूरा चरित्र को प्रमाण नहीं मानते तो महाभारत में जैसे कृष्ण के चरित्र का अनुरूपण है वैसा पूर्णतः प्रमाण मानते हैं कृष्ण को मानते हैं लेकिन जैसा भगवत में जैसा प्रसंग है वैसा वो नहीं मानते हैं बोले महाभारत में जो कृष्ण का चरित्र कहा गया है वो यथार्थ है वो प्रामाणिक है ऐसा उनका कहना मानते हैं भगवत के कुछ उसको नहीं मानते इसको लेकर वो बोलते हैं ऐसा और जो किसी समाज के नहीं यार समाज के नहीं है उनमें भी बहुत लोग करते हैं भगवान को वो भी करते ही लगाइए क्या यह मामा विसु यती तस्मय वाक्यम उसको भी नहीं कहना चाहिए इदम शास्त्रम ते करते तो बिताए आपके हित के लिए मेरे द्वारा कहा गया गीता शास्त्र आपके हित के लिए मेरे द्वारा कहा गया गीता शास्त्र हित के लिए हित किम रूप संसार विच्छिदे की, की संसार संसार के विच्छेद के लिए संसार के विच्छेद के लिए मतलब संसार रूप धर्म के विच्छेद के लिए संसार बंधन के विच्छेद के लिए मतलब है संसार बंधन संसार बंधन के विच्छेद रूप हित के लिए संसार बंधन के विच्छेद रूप हित के लिए या संसार के के रूप हित लिए संसार क्या कहूँ मैं संसार।, संसार के विच्छेद रूप संसार बंधन के विच्छेद रूप तेरा हित करने के लिए संसार बंधन का विच्छेद रूप तेरा हित करने के लिए मेरे द्वारा कहा गया यह गीता शास्त्र है तब से रहित व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए बहुत लोग, लोग बोलते हैं पाठ को पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन धूप ज्यादा होती है तो जाने का मन नहीं करता तो ये क्या हो गया ये तब तब तब वाला ऐसा सोच सकता है नहीं सोच सकता है नींद लगती इसलिए नहीं जाते तो तपस्वी का तो मतलब ये नहीं हुआ ये सोने का सोना देखेगा और वो धूप देखेगा गर्मी देखेगा जड़ा बरसा देखेगा तब नहीं वो तो तपस्कार न वाच्य व्यक्ति को नहीं, नहीं कहना चाहिए ना प्रिकारे, इस प्रकार इस प्रकार क्या इस प्रकार इदम पद का नाच्यम इस विवहित पद के साथ संबंध होता है इस प्रकार इदम पद का नाच्यम इस विवहित पद के साथ संबंध होता है क्यों वाच्यम और ना के बाद बीच में तो कोई व्यवधान नहीं है ना तो पहले वाले है ना या ऐसा कर लेना इस प्रकार वाच्यम का व्यवहित के के साथ संबंध होता है ये लगा लेना क्योंकि एक विचार है ना संबंध के इसी कार इस प्रकार वाच्यम का व्यवहित टे के साथ संबंध होता है व्यवधान युक्त टे के साथ संबंध होता है तब तपस्वी तपस्वी होने पर भी बहुत लोग होते हैं अच्छा तप करते हैं है ना अच्छा तप है जीवन में तो कह तपस्वी होने पर भी अभक्त को कभी भी नहीं कहना चाहिए अभक्ता अब भक्त कर्थ क्या होता है भक्तिमान अभक्त करता है भक्ति रहित भाष्यकार कैसे हैं कि गुरुदेव भक्ति रहित है कि के भक्ती भक्ती को किसी भी अवस्था में नहीं कहना चाहिए कदाचन कर नब देखेंगे भक्ता तपस्वी सन भक्त तथा तपस्वी होने पर भी अशुश्रूषु क्या है अश्रशु अशुश्रूष भक्त तथा तपस्वी होने पर भी जो सुनने की इच्छा वाला नहीं है जो सुनने की इच्छा वाला नहीं है भक्त तथा तपस्वी तो होने पर भी जो सुनने की इच्छा वाला नहीं है उसे भी नहीं कहना चाहिए और जो दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं जो सेवा करने के स्वभाव वाला नहीं है उसे भी नहीं कहना चाहिए हमने दूसरे अर्थ को इसलिए यहाँ अच्छा नहीं मानते की भक्ति आ गया ना चलिए लेकिन जब भक्ति भी लोग कहते हैं हमारे में बहुत है लेकिन वो सेवा नहीं करना चाहिए बहुत लोग होते हैं भाव तो बहुत ज्यादा है करेंगे कुछ नहीं ऐसा भी बहुत लोग होते हैं तो जो सेवा करने का स्वभाव वाला नहीं उसको भी नहीं कहना चाहिए दोनों वर्ष लेंगे ना चाह यो माम अभिस माम से लेना है वासुदेव प्राकृतिक मनुष्य मत वासुदेव को प्राकृतिक मनुष्य समझ करके वासुदेव को प्राकृतिक मनुष्य समझ करके अभिस और समाजी नहीं है बहुत लोग वेदांत भी भी ऐसा सोचते हैं कि श्रीकृष्ण के बराबर ज्ञान तुमको तो भी हो गया उनको अभेद ज्ञान था हम तो भी अभेद ज्ञान हो गया उनके लिए मिथ्या था मेरे लिए भी मिथ्या हो गया वही हो गया ऐसा ऐसा बहुत जो है ना ये असूया करना ये ईश्वर से हुआ है ईश्वर की बराबरी कोई नहीं कर सकता है ईश्वर पहले से बंधन में नहीं था और अभी भी बंधन में पड़े हैं और आगे भी प्रारूप भोग ही रहे हैं मर करके कहा जाने का ठिकाना नहीं है कहने से कुछ नहीं होता है हम जो है ना शुद्ध बुद्ध मुक्त है कहने मात्र से कुछ नहीं है ईश्वर के अनुग्रह के बिना मुक्ति नहीं होगी है ना ईश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ नहीं होता है वैसा पालन करना पड़ेगा आत्मा का करना पड़ेगा तब लेकिन ऐसा ऐसा सोचना जैसा उनका ज्ञान बेटे हमारा ज्ञान तो वो भी क्या असूया करना ही है, हम्म, उसका फल भगवान देते हैं कर देते ऐसे व्यक्ति को दंडित करते बहुत ज्यादा अब ये सभी को जो है ना शंकराचार्य को कहीं भी देखो हर जगह मंगलाचरण करते हैं विचार सागर वाला बोलता है काको का रूप नास्कता दिखाता है, वो। तो वाला है वो। संकर नहीं। शंकर तो, तो दो को भगवान को बता अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कहा तो गया जो मे जो मेरे प्रति असूया करता है असूया करता है वो क्या सोचता है भगवान ने क्या कहा मत आकर कदम दसि धनंजय कि इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रशंसा की है श्री कृष्ण अपनी प्रशंसा करना कोई अच्छी बात नहीं है ऐसा ऐसा जो है दोष निकालेगा भगवान ने जबकि वो परमात्मा है उन्होंने यथार्थ कथन किया है यथार्थ कथन करना कोई दोष नहीं है झूठा कथन करना दोष होता है जैसे आप लोगों कोमली आपके पास आए कुछ आप लघु कोमली हमको पढ़ाएंगे पढ़ा सकते आप बोले हम लघु को नहीं जानते नहीं पढ़ा सकते तो मिथ्या भाषी हो जायेगे तो आप लघु को अंगी पढ़ाने में सक्षम है।, है, पढ़ा है तो कोई आत्म प्रशंसा है क्या ये यथार्थ कथन है ना आत्म आत्म्रसंसा के भाव मन में नहीं होना चाहिए कथन तो यथार्थ है ना आपका अच्छा। तो वही जो है ना भगवान ने जो कहा है कोई आत्म प्रशंसा के भाव से नहीं कहा यथार्थ कहा है ने? लेकिन लोग सोचेंगे उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा प्रशंसा नहीं कर ली मत रमान ने चिंतर श्रीजय अपने को सबसे बड़ा मान लिया दूसरे को स्वच्छ कर लिया ऐसा संतोष निकाल सकता वही यहाँ पर भगवान कहते हैं आत्म प्रशंसा आदि दोषाध्यान कि आत्म की अपनी प्रशंसा करना आदि दोषो का आरोप करने से किससे आरोप कर रहे हैं श्री कृष्ण पर? आदि कृष्णों का आरोप करने से मेरे ईश्वरत्व को न जानते हुए जब इन दोषों का आरोप करेंगे तो को जानेंगे आत्म्रसंसा आत्म प्रशंसा आदि दोषो का आरोप करने से मेरे ईश्वरत्व को ना जानते हुए ना सहते मेरे ऐश्वर्य को सहन नहीं करते हैं या मुझे सहन नहीं करते हैं ईश्वर को सहन नहीं करते है तो सहन ले लेना है ना मेरे ईश्वर को नानते ना हुए मेरे ईश्वर को सहन नहीं करते हैं क्या ऐसे है। तो इसके हम बहुत अभी भी लोग कहते हैं वेदांत की परंपरा में ऐसे कहने वाले कितना बैठा हुआ है लोग अच्छा अशोक अयोग्य है ये भी अयोग्य व्यक्ति है ये भी कैसा है तो उसको भी नहीं कहना चाहिए ऐसा भगवती भक्ता है कि भगवान में भक्ति रखने वाले तो किसके प्रति कहना चाहिए तो भगवान में भक्ति रखने वाले हैं वहाँ गुरुदेव भक्ति या भगवत भक्ति दोनों चाहिए है ना दोनों चाहिए की वहाँ गुरुदेव भक्ति कहा राष्ट्रकार और यहाँ ये यह कहा भगवती भक्ता है भगवान में भक्ति रखने वाले भगवान में भक्ति रखने वाले के लिए तपस्वी के लिए और सुनने की इच्छा करने वाले के लिए तथा असूया न करने वाले के लिए शास्त्र वाक्यम गीता शास्त्र कहना चाहिए लग गया भगवान में भक्ति रखने वाले के लिए तपस्वी के लिए और सुनने की इच्छा करने वाले के लिए क्या अनुसू वे और असूया न करने वाले के लिए गीता शास्त्र वाक्यम गीता शास्त्र कहना चाहिए ऐसा निषेध के सामर्थ्य ज्ञात होता है कैसे ज्ञात होता है किया है ना न वाच्यम तो किसको कहें तो इनको कहें ये कैसे मालूम हुआ निशेद सामर्थ्य ज्ञात हुआ अभक्त तो को नहीं कहें मतलब भक्त को कहें तपस्वी को नहीं कहें अर्थात तपस्वी तो को कहें अश्र आश्रूसू को ना कहे क्या था अश्रशुश्रूसू को ना कहे तो किसको कहे शुश्रूसू को कहे असु ये क्या है असूया करने वाले को ना कहे तो अंशुआ वाले को तो कहें तो कैसे ज्ञात हुआ सामर्थ्य ठीक है तत्र से लेना है कार्य करना तब ऐसा होने पर तब ऐसा होने पर सती ग्र, ग्रन्थांतरे, सती ग्रन्थांतरे तत्र एवं सती ग्रंथांतरे सती ग्रंथांतरे ये कार्य करेंगे ग्रंथांतरे इसलिए क्योंकि देखो आगे तब ऐसा होने पर ग्रंथांतर में मेधावी ने व अथवा तपस्वी को उपदेश करना चाहिए इस प्रकार इन दोनों में विकल्प देखे जाने से तो विकल्प गीता शास्त्र में आया है क्या तो ग्रंथांतरी तत्कर्त हुआ तत्व एवं सती ग्रंथांतरी एवं सती ग्रंथांतर ऐसा होने पर ग्रंथांतर में ग्रंथांतर में विकल्प देखा गया है मेधावी को उपदेश करो अथवा तपस्वी तो को उपदेश करो मेधावी है तो, तो तुरंत समझ लेगा और तो तपस्वी तो है तो क्या है उसके जीवन में जल्दी आ चाह अब जो में आ जाएगा आचरण में आ जाएगा उसके ये मेधावी व तपस्वी आजकल वेदांत के अभ्यास के लोग लोग सबकी कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं खूब बत्तीस बार चाय पी करके समोसा खाकर लोग सोचते सब हो गया भ्रम हो गए भाषा करी तपस्वी फट कहते हैं मेधाविनी व तपस्वें मेधावी रा, को उपदेश करें अथवा तपस्वी को उपदेश करें इस प्रकार इन दोनों का विकल्प देखे जाने से विकल्प देखे जाने से अब देखो क्या हो रहा है की शुश्रूषा तथा भक्ति से युक्त शुश्रूषा तथा भक्ति से युक्त तपस्वी के लिए वाच्यम गीता शास्त्र वाच्यम क्या सुश्रूषा तथा भक्ति से युक्त तपस्वी के लिए गीता शास्त्र कहना चाहिए देखो ये निधावी नहीं है ना तपस्वी है यदि तपस्वी है तो उसको थोड़ा सा ज्ञान भी उसके जीवन में कल्याण कर जाएगा थोड़ा सा ज्ञान भी कल्याण कर जाएगा उसका उप हो जाएगा निर्व जिंदगी पड़ पेपड़ा से दूर होता ही नहीं है तभी यहाँ विकल्प बताया अब ध्यान देना वह तदयुक्त आए मेधावी ने वाच्य अथवा उनसे युक्त किससे युक्त और भक्ति से युक्त मेधावी को तो कहना चाहिए ये तपस्वी नहीं है लेकिन क्या है शुश्रूषा है और भक्ति है तो भी क्या है कि इसका वीर कल्याण होगा ये ये विशेषता तो इसमें भी है ना मेधावी में कौन है शुश्रूषा और भक्ति और शुश्रूषा और भक्ति ना हो केवल मेधावी हो तो कहना चाहिए क्या वह तवयुक्ता है मेधावी ने तवयुक्ता है करते हैं शुश्रूषा भक्ति भी युक्ता है और भक्ति से युक्त मेधावी के लिए गीता शास्त्र कहना चाहिए शुश्रूषा भक्ति भी युक्त है तथा भक्ति से रहित शुश्रूषा तथा भक्ति से रहित ना तपिस्व तपिस्वे ना अच्छे शुश्रूषा तथा भक्ति से रहित तपस्वी को नहीं कहना चाहिए जब शुश्रूषा न हो भक्ति ना हो तो ऐसे तपस्वी को भी नहीं कहना चाहिए बहुत लोग तब तो करते हैं पर ऐसा कोई भावना नहीं देते और ने ना बच्चे नावाच्य मौत मेधावी को भी नहीं कहना चाहिए कैसा शुश्रूषा भक्ति भी युक्त मेधाविनी क्या कहेंगे और भाषाकार एक बहुत अच्छा वाक्य बता रहे हैं की भगवती असुयाुक्ता है भगवान में असुया भगवान में असुया से युक्त देखो समस्त गुणवत्ते कि संपूर्ण गुणों से युक्त होने पर भी भगवान में असुया से युक्त मनुष्य को दीपा शास्त्र नहीं कहना चाहिए ऐसे लोग बहुत आस्तिकों में भी ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे पंथ हैं जहाँ पर ईश्वर की कोई महत्ता नहीं होती बोले हम तो राम रामकृष्ण दादा को नहीं मानते गंगा को तो हम ऐसे जल मानते हैं को पत्थर मानते ऐसा बहुत लोग ऐसे आस्तिक संप्रदाय में भी आजकल ऐसे हो गए है ये क्या भगवान है ऐसा वो कोई विशेषता थोड़ा है वो तो चार साल बाद कृष्ण को ने भगवान मान लिया ऐसा ऐसा बोलने वाले बहुत लोग अभी है ये नहीं किन्ना मानते हो ईश्वर को बोले किसी दूसरे रूप में मानेंगे किसी दूसरे रूप में, में तो उपासना तो भी ऐसे लोग हैं अब आप ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आए अभी तक हैं है? साधना करने वाले भी ऐसे लोग है, है कुछ ऐसे संप्रदाय प्रचलित हो गए हैं आजकल ऐसे नए नए ऐसा है? तो हाँ हाँ हाँ हाँ तो भक्त है कि भगवान ने असुईया करने वाले संपूर्ण गुणों से युक्त होने पर भी भगवान ने असुईया करने वाले मनुष्य को गीता शास्त्र नहीं करना चाहिए असुया क्या करते असुया करने वाले मनुष्य को नहीं कहना चाहिए क्या चा गुरु शुश्रूषा भक्ति मते तथा गुरु शुश्रूषा देखो यहाँ शुश्रूषा पर आ गया ना तो यह सेवा करने का स्वभाव वाला यहाँ प्यार्थ हो गया गुरु शुश्रूष गुरु शुश्रूष भक्ति मत मत शब्द है ना तो मतलब गुरु ये शुश्रूषा दोनों के साथ हो जाएगा गुरु शुश्रूषा के साथ और भक्ति के साथ भी मतलब गुरु की शुश्रूषा करने के स्वभाव वाला ऊपर शुश्रूषा कर सुनने की इच्छा कर लेना तो गुरु की सेवा करने के स्वभाव वाला तथा भक्ति वाले को कहना चाहिए भक्ति वाले को कहना चाहिए हाँ यदि सेवा करने का स्वभाव भक्ति है तो उसको सुनने के लिए भी उसमें आकर्षित करके भी कि सुनना चाहिए ऐसा समझाकर भी उसको कह सकते हैं इतने गुण हैं तो।, तो उसको आप आकर्षित कर सकते हैं कि भाई सुनने से कल्याण होगा ऐसा कि गुरु की सेवा करने के स्वभाव वाले तथा भक्ति वाले को गीता शास्त्र कहना चाहिए एस शास्त्र संप्रदाय विधि एस यह शास्त्रोपदेश की विधि है यह क्या है शास्त्रोपदेश की विधि है या हाँ ये बिल्कुल सही है यदि इसका पालन होता है तब तो फिर भगवान की आज्ञा का पालन करने से महाफल होता है न और यदि इसका, इसका अतिक्रमण हम लोगों के द्वारा होता है तो पापी विभाग होते हैं ना की आज्ञा का पालन करने से लाभ है और हानि करने उल्लंघन करने से हानि है ऐसा अब देखेंगे संप्रदाय से करतु संप्रदाय करने का संप्रदाय के का फल अब कहा जाता है इधानी अब संप्रदाय के कर्ता का फल कहा जाता है संप्रदाय के कर्ता मतलब शास्त्र उपदेश के कर्ता क्या गीता शास्त्र के उपदेश का कर्ता कैसा गीता शास्त्र के उपदेश का कर्ता और वो कैसा गुरु परंपरा से प्राप्त गीता शास्त्र के उपदेश के कर्ता अब गीता शास्त्र के उपदेश से करने वाले का फल कहा जाता है गीता शास्त्र के उपदेश करने वाले को क्या फल मिलता है वो बताया जाता है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णा पूर्णम रक्षते पूर्ण पूर्ण माना पूर्णतेम शांति शांति शांति थोड़ा रुखिये ये तो हो जाएगा है आपको तो जो भास ना पेड़ा मेरा दी गो अच्छा हमको